जीरो बजट प्राकृतिक खेती या आध्यात्मिक खेती मार्गदर्शक कृषि ऋषि श्री सुभाष पायकर भाग दो विविध कृषि पद्धतिया प्राचीन भारतीय कृषि पद्धति रासायनिक खेती जैविक खेती वैदिक खेती यौगिक खेती जीरो बजट प्राकृतिक खेती सुबह के सत्र में हमने देखा कि हरित क्रांति क्रांति नहीं है भ्रांति है क्रांति माने अहिंसक निर्माण। रिवॉल्यूशन इज द नॉन वॉयलेंट क्रिएशन हरित क्रांति विनाश ही विनाश क्रांति नहीं हो सकती इसके पीछे एक षडयंत्र है हरित क्रांति हमने तो स्वीकार की क्योंकि वो समय की मांग थी दो समय की रोटी पर्याप्त रूप में हमने नहीं मिलती थी इसलिए हमने स्वीकार की लेकिन सारी दुनिया की संपत्ति लूटने वालों की एक व्यवस्था बन गई है उस व्यवस्था को मैंने नाम दिया है विश्वव्यापी शोषणकारी महाव्यवस्था हरित क्रांति उसी व्यवस्था ने निर्मित करके हमारे यहां भेजी हमारा उद्देश्य था खाद्यान्न का स्वावलंबन लेकिन जिस महाव्यवस्था ने हरित क्रांति को हमारे देश में भेजा उनका उद्देश्य अलग था भारत का खाद्यान्न स्वावलंबन उनका उद्देश्य नहीं था उनके छुपे उद्देश्य थे हिडन एजेंडा दो उद्देश्य थे उनके हरिक्रांति हमारे देश में भेजने के पहला हमारी अर्थव्यवस्था की लूट करना और हिंदुस्तान का सारी संपत्ति पैसा कहां जाना यूरोप अमेरिका और दूसरा उद्देश्य था हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका विनाश करना ठीक वही हुआ ठीक वही हुआ हमारा उद्देश्य था खाद्यान्न का स्वावलंबन हम हाँ प्राप्त नहीं कर सके विफल रहे लेकिन उनका जो उद्देश्य था उनको सफल करने में हम सक्षम रहे मैं उदाहरण दूंगा जब कोई किसान संकट बीज खरीदने के लिए शहर आएगा जनुक अभियांत्रिकी रूपांतरित बीज यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज खरीदने के लिए शहर आएगा रासायनिक खाद खरीदने के लिए शहर आएगा दवा खरीदने के लिए शहर आएगा ट्रैक्टर खरीदने के लिए शहर आएगा गांव का पैसा कहां आएगा शहर में अब शहर में पैसा रहे तो मान्य है गांव में देश में रहेगा लेकिन ऐसा नहीं होता शहर में कमीशन रहता है पैसा उन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनी के माध्यम से जो निर्माण करते इन संसाधनों का विदेश जाता है अरे जब भी आप बीज खरीदते हो खाद खरीदते हो दवा खरीदते हो या ट्रैक्टर खरीदते हो पैसा कहां भेजते हो देश के बाद उसी व्यवस्था के, उसी के आप कौन हो उसी व्यवस्था के एजेंट हो उसी व्यवस्था के सदस्य हो आप व्यवस्था ही हो आप व्यवस्था ही क्योंकि जब जब आप कुछ वस्तु खरीदते हैं उनका बल बढ़ता है क्योंकि पैसा उनके पास जाता है उनका सामर्थ्य बढ़ता है साथियों इसको देशभक्ति नहीं कहती इसको आध्यात्म मतलब तो बिल्कुल नहीं कहती इसका अर्थ है कि हमें रासायनिक कृषि का विकल्प चाहिए क्या विकल्प की आवश्यकता है इसका विकल्प ये उसका विकल्प वो, उसका विकल्प वो, कहां तक दौड़ रहेगी एक के बाद अनेक विकल्प विकल्प ढूंढते जाएंगे और खुद को लुटे जाएंगे कहां तक चलेगा ये इसका मतलब है हमें विकल्प नहीं चाहिए वो डोंट एन्यू वॉन्ट एनी ऑल्टरनेटिव टेक्नोमिक्स हमें जाना है जड़ की तरफ जड़ की तरफ मूल की तरफ जब भी आप कोई विकल्प ढूंढते हो शोषण व्यवस्था मजबूत होती है क्योंकि वैकल्पिक संसाधन निर्माण करने वाली उनकी व्यवस्था होती है जो आप खरीदते हो पैसा वहां जाता है इसलिए विकल्प की बात जो हो रही है वो हमें मान्य नहीं है व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है व्यवस्था बदलाव की बात हो रही है गलत है गलत व्यवस्था परिवर्तन चाहने वाले खत्म हुए बर्बाद हुए व्यवस्था और बलवान हो गई व्यवस्था परिवर्तन की बात मुझे लगता है बदलनी चाहिए जब आप व्यवस्था परिवर्तन की तरफ जाते हो झगड़ा होता है लड़ाई होती है युद्ध होता है क्योंकि पुरानी व्यवस्था सहता से बदलने वाली नहीं है तो संघर्ष होता है संघर्ष का परिणाम विनाश होता है हमारा आंदोलन अहिंसक है हिंसा नहीं चाहे संघर्ष नहीं चाहिए संघर्ष अवीन जन आंदोलन इसके लिए क्या करना होगा साथियों 10, हजार साल का इतिहास है भारतीय खेती का इन दस हजार सालों के पहले 5,000 सालों में खेती में गोबर के खाद का उपयोग नहीं होता था मैं दोबारा कहना चाहूंगा भारतीय कृषि का इतिहास दस साल का है इन दस साल के कालखंड में पहले 5,000 शुरुआत के 5,000 साल खेती में गोबर के खाद का उपयोग नहीं होता था शिप्टिंग कल्चर था स्थलांतरित खेती थी घने जंगल थे पूरा भारत घने जंगल से भरा पड़ा था मानवीय वस्तियां छोटी थी जब आदि मानव गुहा में रहता था और जंगल से फल लेता था ंदमूली खाता था शुद्ध शाकाहारी था ईश्वर ने मानव को शुद्ध शाकाहारी रूप में भेजा है जब उनकी संख्या बढ़ने लगी निवास के लिए गुहाएं कभी कम पड़ने लगी तो उसने सोचा कि गुहा के बाहर भी हमारा घर होना चाहिए कैसे होना चाहिए तो उसने वो पंचों का घोसला देखा क्या बोलते हैं उसको घोसला कि पंची एक एक काष्ठ लाता है और अपना घोसला बनाता है उस घोसले में अंडी डालता है और निवास करता है उसके मन में आया अगर प्रभु ने उसको घोषला बनाने की अगर शक्ति दी सामर्थ्य दिया प्रेरणा दी तो मुझे क्यों नहीं मुझे भी मेरा घर बनाना चाहिए तो फिर जंगल से लकड़ी लगकर अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगा पहला आविष्कार उसकी झोपड़ी गाय बहुत विपुल मात्रा में थी जंगल में उसने देखा कि गाय का बछड़ा दूध पी रहा है बड़ा आनंदी है खुशहाल है स्वस्थ है अगर गाय के दूध से बछड़ा स्वस्थ होता है तो क्यों न हम भी उसका उपयोग करें फिर उन्होंने जंगल के गाय को पालना शुरू कर दिया गोपालन की शुरुआत तब से हुई जंगल में भटकते भटकते कुछ घास दिखाई दी कौतूलवश एक घास का बीज लिया खाकर देखा बड़ा स्वादिष्ट लगा उसको लगा ये अच्छा है क्यों झोपड़ी के पास लगा दे वो घास का बीज लिया झोपड़ी के पास लगा दिया उसको नाम दिया गेहूं जंगल की दूसरी घास देखी, चक्कर देखी, बड़ी स्वादिष्ट लगी वो बीज लिया झोपड़ी के पास लगा दिया नाम दिया धान इसका मतलब है आज हम जिन जिन फसलों को लेते हैं वो सारी जंगल की घास प्रेरणा प्रकृति से आई संसाधन प्रकृति से आया गो गोपालन मुख्य व्यवसाय था दुग्धपान मुख्य व्यवसाय था साथ में कन्दमूढ़ी और फल भी खाता था जब झोपड़ी के पास उसने बीज डाल दिए तब से खेती की शुरुआत हुई लेकिन देखा कि झोपड़ी के पास कम जगह है जनसंख्या बढ़ रही है इतने से काम नहीं चलेगा तो खेती करना चाहिए तब से ये शिफ्टिंग कल्चर शुरुआत हुई जिसको हम स्थलांतरित खेती कहते हैं जंगल काटा जाता है तब तो लोहे का लोहे की खोज नहीं हुई थी पत्थर को तराशा जाता था उसकी कुदाल बनाया जाता था कुदाल से भूमि को खोद दिया जाता था बाद में बीज फेंक दिया जाता था मिट्टी में मिला जाते अजब जबकि लाखों सालों से उम्मीद जंगल की भूमि थी उद्रा थी तीन साल तक बहुत ज्यादा मात्रा में उपज मिलती थी लेकिन जैसी उपज घटने लगती थी वो जंगल छोड़ देते थे नया जंगल काटते थे ये जंगल अपने आप खड़ा होता था इसको कहते हैं स्थलांतरित खेती शिफ्टिंग कल्चर आज भी मैंने आसाम के जंगलों में देखा है आज भी मैंने वेस्टर्न घाट के जंगलों में आदिवासी रूप में ये शिफ्टिंग कल्चर देखा है 5000 साल तक इस स्थलांतरिक खेती चलती रही इस 5000 सालों में देशी गाय का दूध दत्ता आयोजन था गोपालन था लेकिन गोबर के खाद का उपयोग खेती में नहीं था क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं थी लाखों सालों से वो जंगल की उर्वा भूमि खाद डालने की आवश्यकता ही नहीं थी खेती में गोबर के खाद का उपयोग कैसे करें ये बताने वाला खोज करने वाला अगर कोई पहला कृषि वैज्ञानिक हो गया है पूरी मानव के इतिहास में वो है योगेश्वर श्री कृष्ण गोकुल का चोर क्या हुआ कि ये बाल कृष्ण गांव में आतंक मचा रहा था मक्खन दूध दही को चुराकर अपने सगे साथियों को खिला रहा था क्योंकि वो बहुत आशक्त थे सारे गांव की गोपियां त्रस्त हुई यशोदा मां के पास जाकर बताने लगी कि इसका प्रबंध करे हमें बहुत सता रहा है जब भी बच्चा माता को सताता है माता एक ही काम करती है उसको पाठशाला में भेज देती है यशोदा माया ने सोचा इसको पाठशाला में भेजना चाहिए तो संदीपान ऋषि के आश्रम में इनको शिक्षा लेने के लिए भेज दिया संदीपान ऋषि के पास पहली ही वार्ता चली गई थी कि बहुत बड़ा खतरनाक आतंकवादी आ रहा है सारे गोकुल में आतंक मचा यहां भी वो कहीं करे, वही करेगा तो उन्होंने सोचा इसकी रुचिकाय में गोपालन में इसको गाय का काम दिया जाएगा और संदीपानुषि ने बाल श्रीकृष्ण को गो संवर्धन का काम दे दिया उनको बताया कि भाई देख इस गाय की सेवा करना है गो सेवा का काम आपको करना है झाड़पूस करना है वो सब वहां डाल देना है उसको पार चारा खिलाना है पानी पिलाना है सारी व्यवस्था उसका आपको करना है तो बड़ा अच्छा लगा मेरे काम मुझे मिल रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है उनका निरीक्षण बहुत तीक्ष्ण था उन्होंने देखा कि जिस पेड़ के नीचे मैं गोबर का खाद डालता हूं वहां बहुत अच्छे फल है बहुत ज्यादा मात्रा में स्वस्थ है कोई बीमारी नहीं कोई कीट नहीं लेकिन दूर में एक पेड़ खड़ा है वहां डालता नहीं वहां तो फल कम है और कीट भी ज्यादा है बाल श्रीकृष्ण के मन में एक बात बैठ गई कि जरूर देशी गाय के गोबर खाद में कुछ तो भी है जिससे ये फल ज्यादा आ गए और भूल गए शिक्षा समाप्ति के उपरांत जब वो अपने गांव लौट गए उसी दरम्यान बंगाल की खाड़ी में एक बहुत बड़ा कम दबाव का क्षेत्र निर्माण हुआ तूफान बना और उड़ीसा को क्रॉस करके जब मथुरा राज्य में आया पंद्रह तीन घना घाती बारिश हुई पना घना घाती बारिश लगातार उस बारिश से खेती की उर्वरा मिट्टी बहकर चली गई बहुत बड़े खड्डे अब क्या करें अभी तो पंद्रह दिन के बाद एक महीने के बाद हमें नए बीज डालना है मिट्टी तो बहकर चली गई अब क्या करें कैसे खेती करें गांव में चिंता होने लगी साथियों तब हर गोपी के पास हजार दस हजार लाख गोधन होता था वस्तु विनय विनय में का साधनी गोधन था जिसके पास सबसे ज्यादा गोधन वो राजा कहता था अब आपके अगर शहर में जाइए अक्टूबर महीने में इसी महीने में शहर के आउटकट में जहां गौले दूध उत्पादन करते हैं 50 भैंस होते हैं 20-20 10-20 गाय होती है तो उसके घर के सामने जाकर देखिए तो गोबर के खाद की क्या लगता है बड़ा ढेर लगता है लगता है ना बड़ा पर्वत लगता है जहां 50 भैंस है बीस गाय है वहां इतना ढेर जहां लाखों गाय है वहां कितना ढेर लगा पर्वत गोबर धना? गोबर बरा धना पर्वत पहाड़ पहाड़ यह इसके मन में था कि गांव में चर्चा हो रही है अगर ये पहाड़ उठाकर हमारे खेत में डालते हैं तो हमारी खेती उर्वा हो जाएंगी पौधे अच्छे बढ़ेंगे क्यों न पिताजी को बताया जाए पहले माताजी को बताया माताजी ने पिताजी को बताया पिताजी को लगा कि ये काम की बात पहली बार कर रहा है ये तो फिर उन्होंने मीटिंग लिया मीटिंग में आ, पारित हो गया प्रस्ताव और दूसरे दिन पूरे किसानों ने बैलगाड़िया और टोकरी और पावड़े लेकर वो जो गोबर धन पर्वत है उसको उठ उठाकर खेतों में डाल दिया उस साल फसल बहुत बढ़िया आई पूरे आर्यवर्त में चर्चा होने लगी लोग देखने के लिए आ गए और फिर तेज गति से इस तंत्र का प्रचार हुआ आज भी वही हो रहा है आज भी वही रहा है आप क्या कहते हैं क्या करते हैं गोबर का खाद खरीद कर भी डालते हैं साथियों हमारे जो बागवानी करते हैं गन्ना लगाते हैं ट्रक ट्रैक्टर से गोबर का खाद खरीद कर डालते हैं डालते हैं ना डालते हैं अथवा नहीं घर में जो भी उपलब्ध है उसका ऊपर हम उपयोग करते हैं पारंपरिक पद्धति है हमारी भारतीय पद्धति है प्राचीन पद्धति है उपयोगी है व्यवहार है क्या एक देखना पड़ेगा एक बहुत बड़ी कादेशाला थी और निरुत्त उपकुलपति कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर मेरे मित्र थे हमने उनको बुलाया था उद्घाटन के लिए तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर पालेकर जी की झीरोबल खेती से एक एकड़ की फल फलों के वृक्ष लगाना है और उत्पादन लेना है तो एक एकड़ में 60 बेलगाड़ी गोबर का खाद डालना पड़ेगा 60 सिक्सटी लो मैंने उनको पूछा कि भाई 60 बैलगाड़ी कहां से आ गया उनसठ क्यों नहीं इकसठ क्यों नहीं कैसे आपने कैलकुलेशन कैसे किया गणित कैसे किया बोले पालेगढ़ जी मैंने देखा कि एक एकड़ जो अभी फलों के पेड़ है उस क्षेत्र में पोमग्रेनेट अनार होता है और ग्रेप होते हैं यानी ग्रेप को क्या कहते हैं अंगूर होते हैं उधर और वो बहुत खर्चा करते हैं गोबर का खाद बहुत डालते हैं तो मैंने गणित किया कि एक एक करके फल पेड़ विकसित होने के लिए फल देने के लिए कितना एनपी के चाहिए नाइट्रोजन फॉस्फेट प्रोडेश अब कृषि वैज्ञानिक एनपी के उनको दिमाग में होगा दूसरा क्या होगा और फिर इतना एनपी के कितनी बिलगाड़ी गोबर के खाद में है मैंने कैलकुलेशन किया अंत में मालूम पड़ा कि साठ बिलगाड़ी गोबर का खाद एक एकड़ एक में डालना पड़ेगा अब मैं आपको पूछता हूं एक एकड़ एक में हर साल 60 बैलगाड़ी गोबर का खाद डालना संभव है कौन है महात्मा जी जिनको संभव है कोई नहीं है कोई नहीं गौशाला क्यों की गौशाला को छोड़कर साधारण किसान की बात कर रहा हूं मैं ये संभव फिर मैंने सोचा कि भाई इसका भी हमने विकल्प किसानों को देना चाहिए गांव के दो चार किसान जिसके पास धन है संपत्ति है पैसा है दूसरे किसानों से गोबर का खाद खरीदते हैं जो किसान गोबर का खाद बेचता है किसी कारणवश आर्थिक तंगी से उसकी भूमि भूखी रहती है ऊपर न मिलने से बच्चे भूखे रहते हैं यह पाप खरीदने वालों के मत्थे चढ़ता है ये पाप क्यों करें क्या उसका विकल्प नहीं हो सकता फिर मैंने प्रयोग चालू कर दिया कि कितना बैलगाड़ी गोबर का खाद चाहिए तो एकड़ में 60 बैलगाड़ी गोबर का खाद डाला दूसरे एकड़ में 50 बैलगाड़ी तीसरे एकड़ में 40 बैलगाड़ी तीस बैलगाड़ी 25 बैलगाड़ी गोबर का खाद 20, 18, 16, 14, 15, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बैलगाड़ी तीन, तीन साल रेप्लीकेशन ले इसके मात्रा बदल दी अंत में मालूम पड़ा कि अगर आप हर साल अठारह बिलगाड़ी यानी नाइन मेट्रिक टन गोबर का खाद प्रति एकड़ हर साल डालते तो बहुत बढ़िया उपज आती है फिर मैंने देखा कि कितनी गाय चाहिए एक साल में अठारह बिलगाड़ी गोबर खाद लिए एक एकड़ में तो देखा दस देशी गाय चाहिए दस गज एक एकड़ में दस गाय देशी अगर सारे हिंदुस्तान में प्राचीन पद्धति से खेती किया जाए गोबर के खाद डालकर तो 35 करोड़ एकड़ कर में हमें 350 करोड़ गाय अभी जो जनगणना हुई है पशुओं की पशुगणना हुई है उसके मालूम पड़ा कि 8 करोड़ गाय हमारे पास है कितनी है 8 करोड़ यानी सपने भी संभव अठारह बैलगाड़ी भी, भी डालना संभव तो फिर सोचा कि भाई क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गोबर का खाद नहीं डाले लेकिन अच्छा उत्पाद मिले फिर इसके पीछे मैं लग गया बताने की बात यह है कि हमारी पद्धति है प्राचीन पद्धति है योग्य है सुयोग्य है लेकिन व्यवहारिक इसका विकल्प के रूप में एक नया टेक्नोलॉजी आया उसको कहते हैं जैविक खेती क्या कहते हैं जैविक खेती ये जैविक शब्द हिंदुस्तान का नहीं है ये ऑर्गेनिक का हिंदी में रूपांतरण भाषांतरण जैविक कृषि भारतीय पद्धति नहीं है स्वदेशी पद्धति नहीं है ये विदेशी पद्धत है जैविक खेती में तीन संसाधन होते हैं एक है कंपोस्ट खाद दूसरा है वर्मी कंपोस्ट खाद और तीसरा है बायोडायनेमिक एंड जैव गति विज्ञान जिसको कहते हैं सिंह का खाद देशी गाय के सिंह का खाद ये तीन संसाधन जैविक खेती में होते हैं कंपोस्ट खाद की टेक्नोलॉजी भारत में विकसित नहीं हुई ब्रिटेन में विकसित हुई ख्याल में रहे कंपोस्ट खाद बनाने की तकनीक हिंदुस्तान में विकसित नहीं हुआ ब्रिटेन में विकसित हुआ तब हम ब्रिटिशों के अधीन थे गुलामी में थे ब्रिटिश सरकार को लगा कि हमारे पास एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आई है उन्होंने उनको नाम दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपोस्ट टेक्नोलॉजी तो क्यों न हिंदुस्तान के किसानों को बताया जाए तो ब्रिटिश सरकार ने वहां के एक उच्चतम प्रज्ञा के बहुत बड़े मेघावी कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर अल्बर्ट हॉवर्ड उनको बुलाया गया उनको बताया गया कि मिस्टर हॉवर्ड यू गो टू तो इंडिया आप भारत में जाइए और हमारी जो टेक्नोलॉजी है जैविक खेती की ऑर्गेनिक फार्मिंग की वो हिन्दुस्तानी किसानों को बताइए कम्बोस्ट टेक्नोलॉजी डॉक्टर अलबर्ट हॉवर्ड भारत में आए देशभर घूमे यहां के वास ने उनकी सारी आ, यात्रा की या, यात्रा का प्रबंध किया गांव गांव में गए किसानों के घर में रहे प्राचीन पद्धति का अभ्यास किया इंदौर के महारानी ने उनको 300 एकड़ भूमि दी प्रयोग करने के लिए और अंत में एक रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को भेज दी क्या कहती है वो रिपोर्ट अभी पढ़ सकते हैं गैजेट में ये रिपोर्ट कहते हैं कि माननीय पंतप्रधान ब्रिटिश सरकार आपने मुझे हिंदुस्तान भेजा था ताकि ये जो यूरोपियन ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्नोलॉजी है जैविक खेती की कंपोस्ट टेक्नोलॉजी है वो कितनी अच्छी है भारतीय पद्धति से भी अच्छी है ये बताने के लिए भेजा था लेकिन जब मैं हिन्दुस्तान घूमा यहां का अभ्यास किया गांव गांव में गया उनके घर रहा और सारा अभ्यास के बाद इस नशे पर पहुंचा हूं कि भारतीय किसानों को जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग की कंपोस्ट टेक्नोलॉजी बताने की आवश्यकता नहीं है बल्कि प्राचीन भारतीय पद्धति इतनी अच्छी है कि यूरोपियन किसानों को बताने की आवश्यकता है। साथियों एक विदेशी कृषि वैज्ञानिक बोलता है कि प्राचीन भारतीय पद्धत यूरोपियन टेक्नोलॉजी से अच्छी है और हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी अच्छी है अमेरिकन टेक्नोलॉजी अच्छी है कितना दुर्भाग्य देश का किस तरह के कृषि वैज्ञानिक हमें हमारे देश में मिल रहे हैं साथियों एक बात तय हुई कि कंपोस्ट टेक्नोलॉजी भारतीय नहीं है विदेशी टेक्नोलॉजी सोल्यूशन नहीं है क्या उद्देश्य था उनका ब्रिटिशों का उद्देश्य क्या था वही उद्देश्य था जो हरित क्रांति के पीछे था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लूटना और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करना कैसे अब हम देखेंगे प्रकृति के कुछ कानून होते हैं कायदे होते हैं पहला कायदा है अस्थ्य परिग्रह अनावश्यक संग्रह नहीं देखिए किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते निरंतर गिरते रहते हैं आयु समाप्ति के बाद शरीर गिरता है बारिश में वह विघटित होता है अनंत क्रोष सूक्ष्म जीवाणु के माध्यम से और भूमि में एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है ह्यूमस और एक बात दोहराऊंगा पत्ते गिरते रहते हैं पेड़ पौधों के आयु समाप्ति के उपरांत सारा शरीर गिरता है बारिश में जीवाणु के माध्यम से वह शरीर विघटित होता है डिकम्पोज होता है और इस विघटन क्रिया के बाद एक पदार्थ तैयार होता है भूमि में उसका नाम है ह्यूमस ह्यूमस माने भूमि की ऊर्वा शक्ति ह्यूमास इज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ह्यूमास इज द प्रोसिटी ऑफ द सॉइल इसका मतलब है कि अगर ये वैज्ञानिक सत्य है कि ह्यूमास भूमि की ऊर्जा शक्ति है उपजाऊ शक्ति है किसी भी पेड़ पौधे के जड़े जो खाद्य लेती है वो ह्यूमास में से लेती है ह्यूमास जड़ों का खाद्य भंडार है अगर हमें हमारी भूमि उधुरा बनानी है फर्टाइल बनाना है तो हमारा दायित्व तो क्या होता है हमें क्या करना चाहिए भूमि में क्या करना चाहिए ह्यूमस की निर्मित करना आए आग वही आघात हुआ वही आघात हुआ वही आघात हुआ।, हुआ कैसे मैं बताऊंगा कैसा एक प्री है प्री प्लान कॉन्स्परेसी है ये कैसा पूर्व जी षडयंसा हेल्थ क्रांति और जैविक खेती ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए साथियों मैंने अभी बताया था कि ह्यूमस काष्ठ पदार्थ के यानी फसलों की अवशेष विघटित होने के बाद भूमि में तैयार होने वाला एक पदार्थ है जो भूमि को ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है फर्टिलिटी प्रदान करता है वही के वही जड़ों को जो जो खाद्य चाहिए जड़ों के पास उसकी निर्मित जड़ों को नाइट्रोजन चाहिए जब काष्ठ विघटित होता है पत्ते विघटित होता है उनके विघटन के बाद वही नाइट्रोजन जड़ों को मिलता है वही के वही जड़ों के पास निर्मित जड़ों के बाद नहीं फॉस्फेट चाहिए वही के वही वही उपलब्धि पोटेज चाहिए वही के वही उपलब्धि सूक्ष्म खाद्य तत्व चाहिए वही के वही उपलब्धि उसको ह्यूमिक अम्ल चाहिए एसिड चाहिए वही के वही निर्मित वही सप्लाई वही आपूर्ति जड़ के पास ही संयोग चाहिए हार्मोन चाहिए वही निर्मित ह्यूमस की निर्मित समय उसको जड़ों को उपलब्ध होती वही की वही इसका मतलब है कि जड़ों को जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी निवृत्ति जड़ों के पास ही होती है और जड़ों को वहीं के वहीं उपलब्ध किया जाता है देखिए जब सूक्ष्म जीवाणु काष्ठ पदार्थ को फसलों के अवशेष विकटित करते हैं और खाद्य जड़ों को उपलब्ध करते हैं उसी समय जड़ अपने शरीर में से चीनी यानी कच्ची शर्करा शुगर रिसाव करती है और जीवाण को खिलाती है के लिए ऊर्जा देने के लिए यानी एक सजीवन है क्या है सिम्बॉसी से सिम्बॉ सजीवन है युवा बोलते हैं मैं आपको खाना दूंगा लेकिन इसके बदले आपने मुझे क्या देना चाहिए ऊर्जा देना चाहिए मुझे चीनी मीठा पदार्थ खिलाना चाहिए एक सजीवन है अगर मीठा पड़ता तो दोगे तो मैं ह्यूमस की निर्मित करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा इसका मतलब है इसका मतलब है कि जड़ों के पास अगर विघटन क्रिया होती है तो जड़ और जीवाणु साथ में काम करते हैं ह्यूमस की निर्मित करते हैं, भूमि को अधूरा बनाते हैं इसका मतलब है विघटन क्रिया कहां होनी चाहिए जड़ों के पास होना चाहिए जड़ों के बाहर जब आ वही काष्ट पदार्थ फसलों के अवशेष यानी गन्ने का पत्ते हैं सूखे हुए या धान का पोआल है गेहूं का भूसा है है ना इस सारे जो अवशेष है अगर आप वहां जड़ों के पास आच्छन करके नहीं विघटित करते जड़ों के बाहर कहीं कारखाने में खड्डे में आप कंपोस्ट तैयार करते हैं वहां कंपोस्ट होता है ह्यूमस नहीं होता क्योंकि ह्यूमस बनाने वाले जड़े वहां नहीं होते ह्यूमस जड़ और जुवाणु के सहजीवन से निर्माण होता है अकेले जुवाणों से नहीं होता देखिये षडयंत्र कैसा है इसका मतलब है कि जो काष्ठ तो भूमि के सतह पर जड़ों के पास आप आच्छाद के रूप में डालोगे ह्यूमस की निर्मित होगी वही काष्ठ उठा उठाया कहां से उठाया जड़ों के पास से उठाया और काड़ी कूटा कहा डालने की बात कही आपको खड्डे में कंपोस्ट खड्डे में जहां कंपोस्ट होता है ह्यूमस की निर्मित नहीं होती इसका मतलब उनका उद्देश्य क्या था हमारी भूमि की ऊर्जा शक्ति खत्म हो उनका जिन्होंने जैविक खेती हमारे देश में भेजा और जो कंपोस्ट खाद डालते हैं निर्माण करते है वो किसको मदद कर रहे हैं उसी व्यवस्था को मदद करे क्या साथियों इतना ही नहीं इतना ही नहीं रासायनिक खेती में वही बताया जाता है मुझे बताइए कि अगर जड़ों के पास हम सारे जो फसलों के अवशेष भूमि के सतह पर डालेंगे तो ह्यूमस की निर्मित होगी उसको जलाओगे तो ह्यूमस की निर्मित होगी क्या नहीं होगी कृषि वैज्ञानिक क्या बताते हैं क्या बताते हैं जलाओ क्यों जलाओ मन में डर भरा देते हैं जलाओगे नहीं तो उसमें कीटों के अंडे होते हैं वो अंडे ज्यादा कीट आएंगे बीमारियां आप फैलेगी आपकी फसल चौपट होगी तो इसलिए आपको क्या करे जलाओ उद्देश्य नहीं था उद्देश्य यह था कि अगर आप वहां डालोगे ह्यूमर्स के निर्मित होगी जड़ों को एनपी मिल जाएगा तो आप खाद खरीदने के लिए कहा नहीं आओगे बाजार में नहीं आओगे हिंदुस्तान का पैसा कहा नहीं जाएगा बाहर नहीं जाएगा एक षड्यंत्र था हरित क्रांति का हरित क्रांति का एक षड्यंत्र था जिसने हरित क्रांति हिन्दुस्तान में भेजी उसका एक षड्यंत्र था उस व्यवस्था का षडयंत्र था ख्याल मेरे अभी आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं वैश्विक तापमान वृद्धि की बात करते हैं वायुमंडल में होने वाले बदलाव की बात करते हैं उसके विनाश लीला जो चल रही है उसकी बात करते हैं प्रसार माध्यमों में लगातार आर्टिकल आ रहे हैं लेख आ रहे हैं भाषण हो रहे हैं बड़े बड़े परिषद हो रहे हैं। कन्वेंशन हो रहे अधिवेशन हो रहे हैं उसके बारे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देखिए जब आप गोबर का खाद भूमि के सतह पर फैलाते हो कंपोस्ट भूमि के सतह पर फैलाते हो एक केचो का खाद भूमि कंपोस्ट भूमि के सतह पर फैलाते हो उसमें छियालीस प्रतिशत जैविक कार्बन होता है कितना होता है 46 परसेंट ऑर्गेनिक कार्बन होता है और जैसे ही हवा का तापमान 28 अंश शतांश के ऊपर चढ़ने लगता है कितने अंश 28 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर चढ़ने लगता है यह कार्बन मुक्त होने लगता है जैसी अड़तालीस डिग्री छत्तीस डिग्री के ऊपर चढ़ने लगता है सारा कार्बन मुक्त होता है हवा में प्राणवायु से उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से हवा में चला जाता है साथ में मिथेन भी जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड भी जाता है ये ग्रीन हाउस गैसेस है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है वायुमंडल में बदलाव आता है अगर विनाश होता है विनाश भूमि का विनाश पर्यावरण का विनाश पानी का विकास विनाश अकाल बढ़ रहे हैं और तेज वर्षा बढ़ रही है इसका मतलब है जो वो चाहते थे वही हो रहा है जो वो चाहते थे और पूरे दुनिया में घूमता हूं मैं महीने में 25 दिन किसानों में रहता हूं एक भी उदाहरण नहीं है जो लगातार जैविक खेती कर रहा है और फसल बढ़िया ले रहा है एक भी उदाहरण नहीं है बल्कि जो जैविक खेती कर रहे थे वो छोड़ रहे हैं रासायनिक की तरफ दौड़ रहे नहीं तो हमारे तरफ आ रहे हैं। एक जैविक खेती स्वदेशी नहीं है विदेशी तंत्र है दो जैविक खेती एक खतरनाक विदेशी षड्यंत्र है हमारे भूमि की ऊर्जा शक्ति खत्म करने का साथ में हमारी अर्थव्यवस्था को लूटने का कैसे हम देखेंगे बाद में एक और तंत्र आया उसका नाम है वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी जिस तरह कंपोस्ट टेक्नोलॉजी भारतीय नहीं है विदेशी चयन है उसी तरह वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी भी भारतीय नहीं है स्वदेशी नहीं है विदेशी है यूरोप में एक चर्चा चालू हो गई कि खाने खाद्य पदार्थ में ये कैंडमियम कहां से आ रहा है आसनी कहां से आ रहा है ये पारा कहां से आ रहा है शीशा कहां से आ रहा है क्योंकि ये खतरनाक जड़ है कैंडमियम आसनिक मजदूरी लेड एक बहुत खतरनाक जड़ पदार्थ है जहरीले पदार्थ है कुछ दिन के बाद मालूम पड़ा कि रासायनिक खादों से आ रहा है क्योंकि रासायनिक खादों में इसके अवशेष थोड़ी बहुत होती है फिर उनको उन्होंने देखा के खोजबीन बाद उनको यूरोपियन भूमि से क्या नाम है जो हॉर्मी कंपोस्ट के लिए हमारे यहां भेजा गया जंतु मिल गया जब जंतु मिल गया तो हॉर्मी कंपोस्ट के लिए उसका उपयोग नहीं किया गया शुरू में उनके दिमाग में भी, भी नहीं था दिमाग में नहीं था एज बायो बायोमोनिटर उसका उपयोग एज ए बायोमोनीटर यानी जैव निर्धारक के रूप में कैडमियम की कितनी मात्रा है आसनी कितनी मात्रा है ढूंढ निकालने के लिए उसका उपयोग किया गया उसी दरमियान यूरोप अमेरिका में बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरुआत हुई नो मोर केमिकल वो वन केमिकल फ्री हमें जहरीला नहीं चाहिए जलमुक्त तो खाद्य चाहिए रसायन मुक्त तो खाद्य चाहिए ग्रीन पीस मूवमेंट वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूटी महासंस्था इसके पीछे डबी तो पूरे यूरोप में दबाव पड़ा रासायनिक खेती के इनपुट इंडस्ट्री पर कि भाई ये हमें नहीं खाना चाहिए या बंद करिए इसका विकल्प दे हमें जल मुक्त चाहिए उस दबाव से चर्चा चली यूरोप अमेरिका में कि भाई रासायनिक खेती का विकल्प हमें देना ही पड़ेगा लेकिन उद्देश्य हमारे वही होनी चाहिए जो रासायनिक खेती के पीछे थे कि वहां की अर्थव्यवस्था की लूट हो नई टेक्निक से साथ में प्राकृतिक संसाधन का विनाश और फिर जैविक खेती के नाम से ये हमारे पर केचों का खाद की टेक्नोलॉजी हमने को टेक्नोलॉजी हमारे देश में भेज साथियों, हमारे आ, जो सरकारी अधिकारी हैं कृषि विभाग के अज्ञान में लोगों को बताते हैं हमारे गैर सरकारी संगठन है एनजीओ वो भी अज्ञान में लोगों को बता रहे हैं कि जैविक खेती अच्छी है गलत है गलत गलत वो भी बता रहे हैं कि ये जो इनोफीडिडा है वो केचुआ है उनको नाम दिया केचुओ का खाद वो भी गलत है साथियों ये जो हर्मी कंपोस्ट के लाया गया इसनोफीडिडा है वो केचुआ नहीं है ये खतरनाक भूमि के सतह पर काम करने वाला जंतु है इट इज नॉट एम इट इज ए सर्फेस फिडेबल वेरी डेंजरस सर्फेस फिटेबल अगर मैं कहूं कि केचुआ के सोलह लक्षण होते हैं इन सोलह में से एक भी लक्षण इसनो फिडाडो में नहीं है तो आपको क्या अधिकार पहुंचता है उसको केचुआ कहने का पहला लक्षण है अंग्रेजी में केचुओ को अर्थवर्म कहते हैं क्या कहते हैं अर्थ माने मिट्टी वर्म माने जंतु जो जंतु मिट्टी खाता है वही क्या है केचुआ क्या है व्याख्या परिभाषा जो जंतु मिट्टी खाता है वही केचुआ है ये इस नो फिटेरा मिट्टी नहीं खाता क्या खाता है गोबर खाता है जंतु कैसे हो सकता है केचुआ कैसे हो सकता है खींचवा नहीं है ये अलग ही महा खतरनाक जंतु है दूसरा गुंदर में जो भूमि को अनंत करोड़ छेद करता है छेदों में से बारिश का पानी पूरा संग्रहित करता है भूजल में वो केचुआ है स्नो फिडिडा इज ए सरफेस फिटरव ये भूमि के सतह पर काम करने वाला जंतु है भूमि को छेद नहीं करता उल्टा भूमि को कॉम्पैक्ट करता है कठिन बात दूसरे लक्षण में भी नहीं आता तीसरा लक्षण है अगर केचो को खाने को नहीं मिला पड़ोस के खेत में भाग कर नहीं जाता भूमि के सतह में अंदर जहां नमी है वहां समाधि लेकर सो जाता है ये स्नो अगर आपके खेत में काम खाने के लिए नहीं मिला तो पड़ोस के खेत में भाग जाता है जैसे आ, क्या बोलते इंडिपेंडेंट एमएलए जैसा क्या बोलते उसको निर्दलीय निर्दली क्या बोलते सांसद या विधायक जैसे तो ये केचुआ केचुआ नहीं है सोलह में से एक भी लक्षण नहीं है आई चैलेंज दूनिवर्सिटीज दे हैव टू प्रू देट इज दे आई चैलेंज यू पॉइंट मुर्खा बनाते हो किसानों को केचुआ कहकर एक केचुआ नहीं है एक खतरनाक जंतु देखिए जब आप वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो प्लान लगाते हो जड़ों के पास लगाते हो जड़ों के बाहर कारखाने में लगाते हो कहां लगाते हो हा? जड़ों के पास लगाते हो वर्मी कंपोस्ट ये कौन है भाई महाभाग यहां बैठे ये बेचने वाले है शायद कहां लगाते हैं जड़ों के बाहर लगाते कारखाने में लगाते हैं कारखाने में लगाते है। इसका मतलब ह्यूमस निधि तो रोकते हैं कब बढ़ाते हैं रोकते ह्यूमस है। को रोकते भूमि की उर्व शक्ति को खत्म करते पहली बात पहली बात जब आप को काष्ट खिलाते हैं उसमें से वो बायोमॉनिटर है स्पेसिकली उसका गुंदरम उसमें से कैडमेम उठाता है आसनिक उठाता है पारा उठाता है शीशा उठाता है हॉर्मी कंपोस्ट में डिपॉजिट करता है संग्रहित करता है क्योंकि उसकी ये खासियत है जब आप हॉर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, गोबर का खाद भूमि के सतह पर फैलाते हो 46 परसेंट ऑर्गेनिक कार्बन है जैविक कार्बन है जैसे धूप छत्तीस डिग्री को चढ़ने लगते है सारा कार्बन मुक्त होता है और हवा में चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से मिथेन भी जाता है नाइट्रस ऑक्साइड भी जाता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है विनाश है विनाश भूमि में बैठते है कैडमियम, आसनिक मर्की लेड भूमि से जड़े उठाती है ये सारे हेवी मेटल्स ये जड़ पदार्थ खतरनाक जड़ है हमारे शरीर में जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी हमारी प्रतिशक्ति खत्म होती है तो हमें क्या होता है चिकनगुनिया होता है कैंसर होता है डायबिटीज होता है और अंत में मोक्ष प्राप्ति होती है देश का गांव का पैसा शा, शहर में शहर गांव का पैसा विदेश में ये खतरनाक षडयंत्र है जैविक खेती एक खतरनाक षडयंत्र है हमें नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए। अगर जैविक खेती के नाम पर विदेशी कंट्री के नाम पर स्वदेशी के नाम पर वो किसानों तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है जिसका लाभ उसी महाव्यवस्था को हो रहा है हिन्दुस्तान को नहीं हो रहा है ये नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए बंद होना चाहिए हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और गैर सरकारी संगठन है एनजीओ है किसानों को बताते हैं इंग्लिश में बताते हैं कि जैविक खेती रासायनिक से भी कम खर्चीली है ऑर्गेनिक फार्मिंग लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी माने कम खर्ची गलत बहते हैं झूठ बोलते हैं गुमगाह कर रहे हैं अज्ञान हो रहा है मुझे मालूम है अज्ञान हो रहा है उनको मालूम नहीं ये गलत है उनको मालूम नहीं वो लगता है उनको कि सही है इसलिए बता रहे हैं उनका दोष नहीं हम उदाहरण लेंगे जो कृषि वैज्ञानिक आकर बताते हैं कि भाई एक एकड़ में अठारह अच्छा बुरीगाड़ी गोबर का घाट डालिए जितना यूरिया इतना फास्फेट इतना, इतना पोटैश डालिए और इंडोसल्फान जैसे खतरनाक कीटनाशक दवा छिड़किए की आपका भला हो जाएगा अब भला किसका होता है आपको मालूम है जैविक खेती वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं आप क्या करें एक प्रति एकड़ में दो टन कंपोस्ट खाद डालिए वो अग्निक फर्टिलाइजर आए हैं जैविक खाद आए हैं पचास पचास किलो की बैग को दो चा डाल दें और जैविक जो जैविक कीटनाशक दवा उसका उपयोग करें अब तुलना करेंगे जब कोई रासायनिक कृषि करने वाला यानी कोई रासायनिक कृषि करने वाला किसान एक टन पे टन है कौन सी खर्ची ली है जैविक खर्ची ली है या रासायनिक कौन सी जैविक खर्ची ली है। क्या बोलते हैं? जैविक खेती कम खर्च है, और वास्तव में क्या है ज्यादा खर्च लिए इसका मतलब है मूर्ख बना रहे हैं अगर कोई रासायनिक कुशक एक यूरिया की बैग खरीदेगा क्या कीमत है यूरिया की चार सौ रुपये पांच हो गई है? हो गई लेकिन जब आप मार्केट में जाइए 50 50 किलो की बैग खड़ी है 10 किलो की 20 किलो की 50 किलो की रासायनिक खाद की अपने जैविक खाद की 50 किलो की आंख की आंखें खुड़ी रह जाएगी कम से कम 600 रुपए लेकर 3000 रुपए बैक बेची जा रही है जैविक खाद यानी रासायनिक कृषि में 400 रुपए और जैविक में कितना है 600 रुपए 800 रुपए 1000 रुपए कौन सी खर्च लिए रासायनिक कम खर्च लिए जैविक ज्यादा इंडोसल्फान पांच सौ रुपये लीटर अभी मार्केट में जाइए जैविक किडनाशक दवाएं हैं पचास मिली सौ मिली दो मिली एक लीटर अरे भाई तीन हजार से लेकर तीन हजार से लेकर दस हजार रूपये लीटर तक भी दवाएं हैं यान के पास हाँ देखिये ग्यारह हजार तो यही है बैठे बारह हजार देखिए अठारह हजार देखिये यही यही हमारे बैठे है लेने वाले यानी जितनी खतरनाक रासायनिक कृषि है उससे कई गुना खतरनाक कौन सी है जैविक कृषि है जितनी जहरीली रासायनिक खुशी है उससे कई गुना जहरीली जैविक खुशी है और जितनी लुटारू जेब कथ् लूट करने वाली शोषण करने वाली रासायनिक कृषि है उससे कई गुना खतरनाक और लुटारू कौन सी है जैवी खुशी नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. <coughs> इसका मतलब है जो जो किसान जैविक खेती करता है देश को नुकसान पहुंचाता है देश के अर्थव्यवस्था को मदद नहीं करता किसको मदद करता है विदेश के दुश्मनों को मदद करता है ये देशभक्ति नहीं होगी मुझे मालूम है अज्ञान में हो रहा है मालूम है लेकिन गलत हो रहा है गलत हो रहा है अज्ञान में दोष नहीं होता वास्तव में अज्ञान को खुद का अस्तित्व तो नहीं होता अज्ञान माने ज्ञान विधित अवस्था जहां ज्ञान नहीं हो अज्ञान अपने आप खड़ा हो जाएगा यह ज्ञान वहां तक लेके जाइए कि जैविक खेती कितनी खतरनाक है अपने आप अज्ञान हट जाएगा अपने आप हट जाएगा यह काम आपको करना इसलिए पांच दिन की कार्यशाला रखिए यह काम आपको करना साथियों कंपोस्ट नहीं चाहिए होर्मी कंपोस्ट बायोडॉनिक की बात आ रही है कोई आता है बोलता है कि एक एकड़ के लिए एक देसी गाय का सिंग लीजिए नीचे गिरा हुआ उसमें देसी गाय का ताजा गोबर सिंग में भरिए और सिंग छह महीने देसी गाय के गोबर के खाद में गाड़ कर रख लीजिए छह महीने बाद वो तो सिंग निकालिए उसमें 35-35 ग्राम काली पाउडर है वो बाहर निकालिए 20 बैलगाड़ी गोबर खाद में मिलाइए और छिड़क दीजिए आपका कल्याण हो जाएगा आपका फसल बहुत बढ़िया आएगा। अब मुझे बताइए एक एकड़ के लिए एक देशी गाय का नीचे गिरा हुआ सिंक। अब इन्होंने सुन लिया गांव में चले गए गांव में बैठक ली मीटिंग ली गांव ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि हमारे गांव में अब केवल क्या होगा सिंह के खाद का बायोडायनोमिक की खेती होगी इनके गांव में 2000 एकड़ जमीन है एक एकड़ के लिए एक सींग 2000 में कितना चाहिए कितना चाहिए 2000 हजार सींग देशी गाय का नीचे गिरा हुआ मुझे 10 लाख दीजिए 10 लाख कर दीजिए सारा तालुका घूमेंगे जिला घूमेंगे 10-20 मिलेंगे कहीं नहीं मिलेगा तो उसके पास जाओगे प्रॉक्टर के पास न्यूजीलैंड में कि भाई आपने बताया था कि एक एकड़ एक में एक सिंह चाहिए हमें 2000 सिंह की आवश्यकता है हमें दस भी नहीं मिल रहे क्या करें आपने ऐसा क्यों बोला वो बोलेगा शांत शांति चाय भी पिलाएगा और बोलेगा किसने कहा आपको कोई आवश्यकता नहीं कोई आवश्यकता नहीं अपने जेब में से एक कुप्पी निकालेगा प्रीपियन एज 501 हंड्रेड 502 प्रीपरेशन ये कुप्पी लीजिए पांच सौ मुझे दीजिए पहले क्या लेगा पैसे लेगा और कुप्पी आपको देगा और बोलेगा बीस बलगाड़ी को ऊपर खात में मिला दीजिए और आपकी फसल बहुत बढ़िया आएगी पहली बात आपके जेब में से 500 चले गए शोषण किसका हुआ है हमारा।, हमारा हुआ है यानी कोई भी आता है किसानों की जेब काटने की बात करते कोई भी आता है तंत्र के नाम के तकनीक के नाम के किसानों की जेब काटी जाती है साथियों हमें हमारे दुश्मन बन गए। ख्याल अब आपने बीस बैलगड़ी गोबर खाद में वो 35 ग्राम काले काली कु का पाउडर डाल दिया मिला दिया फसल अच्छी आई परिणाम बीस बैलगड़ी गोबर का खाद का है या 35 ग्राम का है बीस बैलगाड़ी गोबर का खाद का मैंने प्रयोग किया मैंने जांच लिया सबको जांच लिया मैंने क्या किया एकड़ एक में बीस बैलगाड़ी गोबर का खाद डाला दूसरे एकड़ में वो पैंतीस ग्राम उसमें मिलाकर डाला अंत में मालूम पड़ा कोई परिणाम नहीं फसल उत्पादन उतना ही इसका मतलब है परिणाम वो 35 ग्राम का नहीं है क्या का है किसानों को जो भी आता है मूर्ख बनाता है गलत है नहीं चाहिए हमें नहीं।, नहीं चाहिए बाद में कुछ लोग आए उन्होंने देखा कि ये तो सही बात है ये तो विदेशी टेक्नोलॉजी लग रही है क्यों ना हमारे देश की टेक्नोलॉजी विकसित करें पुराने ग्रंथ देखे उन्होंने उन ग्रंथों का अभ्यास किया आ, और अभ्यास करने के पश्चात हमारे कुछ लोगों ने एक तंत्र विकसित किया जिसको बोलते हैं मध घी और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी एक एकड़ के लिए आधा किलो देशी गाय का आधा किलो मध और पाओ किलो देशी गाय का घी शत मध माने शत शत आधा किलो हाँ हिंदी में हनी कहते हैं बोल रहे हा इंग्लिश में मध कहते हैं, शत कहते तो आधा किलो शत पाओ किलो देशी गाय का घी और बलगत के पेड़ के नीचे पंद्रह किलो मिट्टी एक, एक एकड़ के लिए अब मुझे बताइए आपके पास 2000 एकड़ जमीन है आपके गांव में अगर सारी भूमि में शहद का उपयोग करना है तो एक हजार किलो शरत लगेगा तो आप क्या करेंगे सारे जंगल के शर्त खत्म कर देंगे मधुमक्खिया खत्म हो जाएगी और मधुमक्खिया खत्म हो जाएगी तो पराग सिंचन नहीं होगा दाने खाने को नहीं मिलेंगे पर्यावरण का विनाश यानी तंत्र नहीं होता ख्याल एक मधुमक्खी रोज 18 किलोमीटर घूमती है फूलों फूलों में तीन हजार फेरे लगाती हैं फूलों में से मकरंद उठाती हैं अपने हाथ में संस्कार करती है जो शहद तैयार करती है मानों के खाने के लिए नहीं जमीन में डालने के लिए नहीं अपनी रानी मां को खिलाने के लिए अपने बच्चों को खिलाने के लिए काम मक्खियों को खिलाने के लिए ईश्वर की व्यवस्था है ईश्वर की व्यवस्था है उनके घर मोम के बनते हैं जब मधुमक्खी एक दस लीटर मध शरत खाती है तो एक किलो मोम बनता है इसका मतलब है ईश्वर ने दो काम दिए मधुमक्खियों को शत निर्माण करो अपने बच्चों को खिलाओ अपने रानी मां को खिलाओ अपने काम मक्खियों को खिलाओ और साथ में शत निकालने के जो मकरंद नेक्टर लेंगे वो फूलों फूलों में जाए ताकि क्या होगा क्वालिनेशन होगा प्लाक होगा और मानव को खाने के लिए अनाज मिलेगा कितनी सुंदर व्यवस्था है इंडस्ट्री। एक चमचा मत खाते हो या भूमि में डालते हो डेढ़ सौ मधुमक्खियां खाली पेट उप खाली पेट मारते हो अगर सारे लोग मध का उपयोग करेंगे मधुमक्खी नहीं बचेंगी दाने नहीं भरेंगे क्या खाएंगे पत्थर पर्यावरण का विनाश ऐसी तेक्निक हमें नहीं चाहिए एक एकड़ में पाओ किलो मतलब घी देसी गाय का ही और दो हजार एकड़ है पांच सौ किलो क्या चाहिए देसी गाय का घी कौन कौन है रोज देसी गाय का घी खाते हैं सब्जियों में और ऊपर से भी पीते हैं कौन कौन है देसी गाय का उपयोग करने वाले गौशाला छोड़कर गौशाला छोड़कर साधारण किसान जिसके पास एक गाय है बस पांच छह लोग है शहरों के लोग क्या खाते हैं शहरों के लोग क्या खाते हैं हाँ? साथियों एक किलो घी बनाने के लिए 32 किलो दूध चाहिए कितना चाहिए 32 किलो दूध 32 किलो दूध माने अठारह सौ को हो गया दो सौ रूपये प्रिपेशन दो हजार किलो के नीचे आप बेच ही नहीं सकते ऋषि घी बेच नहीं सकते कहां से लाएंगे इतना घी इसका मतलब है इसका मतलब है घी उपाय उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है एक एकड़ के नीचे की पंद्रह किलो बरगद की नीचे की मिट्टी एक, एक एकड़ के लिए अब मुझे बताइए गांव में कितने बरगद के पेड़ होते हैं एक होता है दो चार गांव में एक होता है होता है ना अब पूरे गांव ने सोच लिया कि बरगद के नीचे की मिट्टी लेना है सारे गांव के लोग वहां आएंगे खड़ा पावरा कुदाल लेकर और, ले और खोदते खोदते सीधा अमेरिका से बाहर निकलेंगे बरगद का पेड़ रहेगा पर्यावरण का विनाश माने जैविक खेती किसने लिखा है गलत है गलत है क्या कैसी सोच है इन लोगों की मुझे मालूम नहीं चाहिए हमें नहीं पर्यावरण का विनाश करने वाला हमारा शोषण करने वाली अवस्था नहीं चाहिए फिर बाद में कुछ लोगों ने सोचा कि भाई अग्निहोत्रा करना चाहिए खेत में क्यों तो हवा शुद्ध होती है बिल्कुल सही है हर घर में हिन्दुस्तान में अग्नि होता होता ही है होता है ना शाम को हवा शुद्ध करने के लिए हम लगाते हैं ना छोटे क्या उगाते कंडी डालते हैं और जलाते हैं उसमें क्या डालते हैं ये घर में होता है हाँ घर में होता है ये पसंद आश्रे लेकिन खेतों में अब मुझे बताइए ये मेरा खेत है ये खेत में जहां से हवा अंदर प्रवेश कर दी है मैंने वहां अग्निहोर्था जलाया अशुद्ध हवा वही शुद्ध हो गई चली गई हवा बह रही है अशुद्ध आ गई शुद्ध होकर चली गई अशुद्ध आ गई चली गई 24 घंटे हवा चलती रहेगी अशुद्ध हवा आती रहेगी अशुद्ध हवा चलती रहेगी आप अग्निहोर्था जलाते रहोगे वही काम है किसानों को दूसरा काम ही नहीं है भरे पेट के लोग क्या क्या नहीं किसानों पर थोपते हैं गलत है साथियों प्रकृति में नहीं है घने जंगल के विशाल काय पेड़ के नीचे आपको रासायनिक कुशी नहीं मिलेगी जैविक कुशी नहीं मिलेगी आपको यौगिक खेती नहीं मिलेगी ये भी नहीं मिलेगा इसका मतलब है ईश्वर को मान्य नहीं है इसको मान्य नहीं आध्यात्म नहीं, नहीं हो सकता आध्यात्म नहीं हो सकता स्वास्थ्य लाभ के लिए जंगल में क्यों जाते हैं लोग क्योंकि जंगल की हवा शुद्ध होती होती है, है ना ये जंगल की हवा शुद्ध करने वाले वहां तो आगनी होता नहीं है कौन है पेड़ है इसका मतलब है जंगल की हवा शुद्ध करना है तो पेड़ लगाना चाहिए आगनी होता जलाना चाहिए खेतों में पेड़ लगाना चाहिए पेड़ लगाना चाहिए पेड़ तो काट रहे हैं पेड़ तो काट रहे हैं मैंने मेरे किताब में दिया है कल किताबें मिल जाएंगी कि कौन सा पेड़ कितना प्रदूषक खींच लेता है पोल्यूशन कंट्रोल कितना करता है मेरे सारे मानक दिए साइंटिफिक एविडेंस दिए साइंटिफिक चैलेंज है कुछ वैज्ञानिकों को सिद्ध करें मैं जो बोल रहा हूं गलत है सिद्ध करें एक दिन राजस्थान से कुछ लोग का फोन आया कि सर राजस्थान से बोल रहे हैं आपको मिलना चाहते अमरावती आकर मैंने कहा अभी तो मैं बाहर हूं नॉर्थ ईस्ट में हूं आसाम और उड़ीसा में बंगाल में मेरी कार्यक्रम है मैं पंद्रह दिन के पश्चात गांव में आऊंगा तब आइए तो फिर वो आए पंद्रह दिन के बाद खाना पीना हुआ बैठक हुई और फिर मैंने बोली आप कैसे आ गए तो सर हमने हमारे पास ऐसी एक विधि है अद्भुत क्या है बहुत ही अद्भुत है तो क्या नाम क्या है यौगिक खेती क्या करना है कुछ नहीं करना है सर खेत के मेट पर खड़े होना है मन से पाठ करना है योग साधना करना है अपने आप फसल बढ़ती है अरे बोला ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है मैं आपका प्रचार करूंगा मैं आपका विचार करूंगा केवल आपको सिद्ध करना होगा आपको नहीं जाना है आपको मैं लड्डू खिलाता हूं रोज यह पंद्रह दिन एक महीना रहना है और एक कंडी एक गमला डाल डालता हूं उसमें मिट्टी डालता हूं आपको केवल मंत्र पाठ करना है पौधों को बढ़ाना है शाम को भाग गए जो भी आता है किसानों को मूर्ख बनाता है अरे क्या बात है ये ईश्वर की व्यवस्था में है क्या ये घने जंगल में वो ईश्वर की व्यवस्था है वहां कोई अग्नि होता है वहां कोई योग साधना है मन से बात है योगी खितिया नहीं है इसका मतलब भगवान को मानना नहीं है अगर भगवान को मान्य नहीं तो आध्यात्म कैसे हो सकता है ये तो आध्यात्म नहीं है पाखंड है नास्तिकता है सारी दुनिया भारत की तरफ तो दो बातों के लिए देख रही है एक तो शुद्ध आध्यात्म शुद्ध योगा दो बातों के वही आध्यात्म हम कलुषित प्रदूषित करके दुनिया को देंगे तो दुनिया हमारे तरफ नहीं आएगी, नहीं आएगी। विश्व गुरु बनना है तो सारी शुद्धता में वहां निर्माण करना होगा तो दिमाग में से जैविक खेती निकाल दीजिए उसकी कोई आवश्यक एक ही विकल्प है विकल वो है शून्य लागत की आध्यात्मिक यहां तक समझ में आ गया है? ये भूत चले गए जैविक खेती गए दिमाग में से किसके किसके दिमाग में से भूत नहीं गया अभी तक हाथ ऊपर उठाइए जिसके खेत दिमाग में से वो जैविक खेती का भूत नहीं गया रासायनिक खेती का भूत नहीं गया कैसा कौन है बहुत बहुत धन्यवाद एक भी नहीं है हाथ ठीक साथियों ये कहीं बढ़िया है हमारे सामने वह जड़ तक पहुंचना जड़ तक पहुंचना वह जीरो बजट आध्यात्मिक खुशी मैं किसान हूं किसान का लड़का हूं नौ जाने कितने हजार साल से हमारे पूर्वज खेती करते आ रहे मैं भी खेती करता हूं और आज भी खेती करता हूं लगभग 200-250 ढाई सौ बीघा मेरी जमीन है विधोभा में पढ़ने गया यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर कॉलेज में उसी समय मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था आदिवासियों में मेलघाट के कि वहां की जो पर्यावरणीय व्यवस्था है इकोसिस्टम है उसका आदिवासी के जीवन पद्धति पर क्या परिणाम होता है अभ्यास का विषय था इसलिए हर रविवार को मैं कॉलेज में से यूनिवर्सिटी में से मिल मेरघाट जाता था वहां का अभ्यास चालू था तो मेरा निश्चय जो मैंने कहा किया तो ताजुब लगा कि जो मैं प्रकृति में देख रहा हूं उसका उल्टा मुझे पढ़ा रहे यूनिवर्सिटी में जो प्रकृति में मैं देख रहा हूं उसका ठीक उल्टा पढ़ा रहा यूनिवर्सिटी में सिलेबस में एग्रीकल्चर कॉलेज में ये क्यों पढ़ा रहे लेकिन पड़ा रहे थे मैं वहां देख रहा था कि कुछ नहीं डाल रहा है मानो अनगिनत फल लग रहे और ये बोल रहे कि एल पी डालना चाहिए गोबर का खाद डालना चाहिए वहां मैं देख रहा था कि कोई छिड़काव नहीं है तो बहुत बढ़िया पौधे हैं कोई किट नहीं कोई बीमारी नहीं बेदाग है फल और याद देख रहा था ये छिड़को वो छिड़को बात बता रहे ठीक उल्टा क्यों पढ़ाया जा रहा है अज्ञान क्यों पढ़ाया जा रहा है लेकिन पढ़ता तो था एक दिन सोचा कि अज्ञान पढ़ने के लिए मैं आया हूं उसी दरमियान बीच बीच में हम विनोबा जी से मिलते थे चर्चा के दरमियान उन्होंने क्या, क्या करोगे नौकरी करोगे हाँ नौकरी तो करूंगा इसलिए तो पढ़ रहा हूं और कैबिनेट मिनिस्टर मेरे रिश्तेदार है मैं तो जल्दी नौकरी लग जाएगी गुलामी करेगा ऐसा कुछ करो जो किसी ने नहीं किया दो दिन तक नहीं सोया लगाए बेकार है बेकार है यूनिवर्सिटी बेकार है सब अज्ञान पढ़ा रहे अज्ञान का केंद्र है इसको छोड़ना ही पड़ेगा निकल आया निकल आया और मैंने जो पढ़ा था वो चालू कर दिया मैंने इसको टेस्ट करना है रासायनिक कुछ पहले बाद में विकल्प की बात कहेंगे उन्नीस सौ तिहत्तर से लेकर पचासी तक मेरा उत्पादन बढ़ता गया नाइनटीन एटी के बाद उत्पादन घटता गया मुझे सवाल पैदा हुआ मन में ऐसा क्यों हो रहा है अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की हरि क्रांति की टेक्नोलॉजी ठीक है फिलोसॉफी ठीक है तो उत्पादन घटना नहीं चाहिए, क्यों घट रहा है यह मेरे साथ नहीं केवल बाकी लोगों के भी साथ हो रहा था तब मैं तब हमारे उपकुलपति डॉक्टर भूले जी थे जो मुझे प्रिंसिपल थे कॉलेज में मुझे बहुत प्यार करते थे मैं उनको मिलने के लिए यूनिवर्सिटी गया, आया फिर तो ऐसा क्यों हो रहा है आप आपकी टेक्नोलॉजी सही है फिलॉसफी सही है दर्शन सही है तंत्र सही है तो मुझे उत्पादन नहीं घटना चाहिए लेकिन घट रहा है इसका उपाय बताइए क्यों हो रहा है इसका कारण बताइए हस बड़े बड़े सुभाष एक ही उपाय है इनपुट्स को बढ़ाओ इंग्लिश में कहा इनपुट्स को बढ़ाए रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ाओ नई नई नस्ल के बीज लाओ नई नई नस्ल के कीटनाशक दवा छिड़को ये करो वो करो बाकी उनके पास कोई उपाय मैंने सोचा इनके पास कोई जवाब नहीं है इनके पीछा छोड़ना चाहिए जंगल का वो था मन में बैठा हुआ की वहां एक स्वायत्त संस्था है व्यवस्था है ईश्वर की व्यवस्था है मानव के हस्तक्ष के बिना उपस्थिति के बिना अनगिनत फल लगते क्यों ना अभ्यास किया जाए फिर जंगल में गया तीन साल तक अभ्यास किया फिर मेरे खेत में बारह साल उसको जांच लिया वो जांच के मेरा जो अनुसंधान कार्य था उस दरमियान मेरी पत्नी के गढ़े चले गए मुझे कुछ जमीन भी बेचनी पड़ी क्योंकि बहुत खर्चेला काम होता है लेकिन एक तंत्र मुझे मिल गया जिसका नाम मैंने दिया झीरो बजट आध्यात्मिक विषय आज 40 लाख ,00 किसान हिंदुस्तान में जीरो बट खेती करते हैं 40 लाख ,00 किसान बहुत बड़ा आंदोलन बन गया है। विशेष रूप में दक्षिणी भारत में गांव गांव में आप जीरो बट खेती के किसान देखेंगे साथियों ज़ीरो बजट आध्यात्मिक खुशी इसमें दो बातें आती हैं। एक तो ज़ीरो बजट आता है दूसरा आता है आध्यात्मिक खुशी जीरो बजट क्या है जब भी मैं बाहर जाता हूं पत्रकार लोग मुझे लगातार सवाल करते कुछ वैज्ञानिक भी सवाल करते हैं अभी हिमाचल प्रदेश में वहां के राज्यपाल महामिम आचार्य जोरथ जी आ, उन्होंने जैसी राज्यपाल की शपथ ली रात को मुझे फोन किया कि सर मैं अभी राज्यपाल बन गए हूं मुझे यहां बदलना है पूरा हिमाचल प्रदेश आपकी डेट चाहिए मैंने दे दी यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप रखा राज्यपाल खुद बैठे वाइस चांसलर दोनों यूनिवर्सिटी के खुद बैठे वैज्ञानिक बैठे और किसान हर ब्लॉक से किसान लाए उन्होंने अधिकारी बैठे कमिश्नर डायरेक्टर और अ, अ, सेक्रेटरी डिप्टी से, ज्वाइंट सेक्रेटरी सब बैठे उनको एक ही सवाल किया मैंने रासायनिक खुशी से उपज घटती है या बढ़ती है वाइस चांसलर दो मिनट नहीं बोले राज्यपाल जी वहां बैठे मैं सवाल कर रहा हूं माननीय उपकुलपति साहब मुझे जवाब चाहिए रासायनिक खुशी से उपज घटती है बढ़ती है बिल्कुल घटती है तो क्यों बता रहे हो क्यों बता रहे हो दिन की कार्यशाला के बाद सारा माहौल बदल गया वाइस चांसलर उपकुलपति स्टेज पर आए बोले आज से हम यूनिवर्सिटी के माध्यम से रासायनिक खेती नहीं बताएंगे बदलाव है ये बदलाव है क्योंकि उनको स्वायत्ता दी गई है दे कैन टेक देर ओन डिसीजन तो ये बदलाव पूरा फैलना चाहिए पूरा फैलना चाहिए जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि में दो बातें आती हैं जीरो बजट तो उनको मालूम नहीं जीरो बजट माने क्या वो हमें सवाल करते रहते हैं वास्तव में जीरो बजट का अर्थ ही अलग है वो बोलते हैं जीरो बजट हो ही नहीं सकता कैसे नहीं हो सकता अभी हम बताएंगे लिखिए जीरो बजट माने क्या आपके पास कापी है अरे के पास है पेन है हाथ है लिखिए लिखिए जीरो बजट माने क्या नंबर एक मुख्य फसल का लागत का मूल्य आंतवर्ती फसलों के उत्पादन से निकाल लेना आंतवर्ती फसलें क्या बोलते हैं आप उसको इंटर क्रॉप क्या, क्या बोलते हैं हाँ, सही फसलियां है। सह फसलों के उत्पादन से निकाल लेना मुख्य फसल शुद्ध मुनाफे के रूप में लेना बोनस के रूप में लेना एंड जीरो बजट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेन क्रॉप विल बी कंपेन्सेड बाय द इनकम ऑफ द इंड क्रॉप एंड मेन क्रॉप विल ब नेट प्रॉफिट डेट इज कॉल्ड जीरो बजट नंबर एक समझ में आ गई या yeah. मैं बाद में उसको वेरीफाई करूंगा नंबर दो बाजार से कुछ भी खरीदकर नहीं डालना है नथिंग टू बी परचेज फ्रॉम द मार्केट एट एनी कॉस्ट नंबर तीन जो भी संसाधन आवश्यक होंगे उनकी निमिति कारखाने में नहीं करना है हमारे खेत में हमारे घर में करना है नंबर चार संसाधन निर्माण करने के लिए आवश्यक होने वाला कच्चा माल रॉ मटेरियल हाँ कच्चा माल वो भी बाजार से नहीं खरीदना है हमारे खेत में से उपलब्ध करना है या हमारे गांव में से उपलब्ध करना है पांच जो भी संसाधन हम उपयोग में लाएंगे वे संसाधन जो जमीन पानी पर्यावरण का नुकसान करने वाले नहीं होना चाहिए अब एक एक उदाहरण देंगे ना जैसे हमारे कृषि वैज्ञानिक एक फसल की बात करते हैं मोनोकल्चर की बात बोलते हैं एक ही फसल लेना है दूसरी उसके पास नहीं लेना है वो उसका खाता है क्या बोलते हैं कॉम्पिटिशन होती है स्पर्धा होती है दोनों में खाद्य तत्व तो लेने की गलत कहते हैं झूठ कहते हैं गलत कहते हैं मुझे बताइए जैसे ही मानसून की बारिश शुरुआत होती है खेत के मेट पर जंगल में एक के साथ एक सट कर सारे पौधे अंकुश होते हैं बढ़ने लगते हैं और हरेक को बीज लगता है हरेक को बीज लगता है बड़े पेड़ के नीचे मध्यम पेड, पेड़ मध्यम पेड़ के नीचे झाड़ी झाड़ी के नीचे पौधे पौधे के नीचे बेल फैलने वाले सबको फल लगते क्यों अगर कृषि वैज्ञानिक कहते कि एक दूसरे का खाते प्रतिस्पर्धा होती है खाद्य की उसके पास वो मत लगाइए तो वहां तो फल नहीं बाकी जो पौधे उसको नहीं पलने देंगे अकेला ही पड़ेगा ऐसा होता है क्या जंगल में उल्टा सहजीवन है इसका मतलब है एक कुछ वैज्ञानिक मूर्ख बना रहे हैं झूठ बताकर कि ये पौधा दूसरे का खाता है बिल्कुल झूठ है बिल्कुल झूठ दिमाग में से प्रतिस्पर्धा निकाल दीजिए प्रतिस्पर्धा निकाल दीजिए उल्टा सहजवन होता है सहजवन अब आप समझे कि गन्ना लगाया आपने गन्ने की बात करता कि गन्ने वाले बहुत सारे हैं यहां कौन कौन है गन्ने वाले मुझे मालूम है गन्ने का हिस्सा है तीन हजार रूपये रेट मिल रहा है बोलते टन को प्रति टन कितना मिल रहा है आपको अट्ठाईस मिल रहा है ना बहुत बढ़िया अच्छा अच्छा मिल रहा है ना पैसे कहां रख रहे हैं आप पैसे कहां रखते हैं? इतना पैसा मिलता है गन्ने का कहां रखते हैं? है स्विस्ट बैंक में अकाउंट है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा मालूम हुआ कि यहाँ अच्छे किसान है गन्ना लेते हैं ठीक है बहुत बढ़िया आपकी वो मर्सिडीज बेंच कहाँ है आपकी वो फोर व्हीलर कहाँ है, कहा है बाहर एक भी नहीं दिखाई ये साथ ही हो ख्याल में ख्याल में गन्ना उत्पादक अकेला गन्ना ले रहा है आप मुझे बताइए तीन फुट पाक गन्ने ले लें बाईस हजार रुपये गन्ने का लागत का मूल्य हमने निकाला है लगभग पैंतालीस हजार आता है एक एकड़ का हजार अब गन्ना खड़ा हुआ अंदर फसल कुछ नहीं स फसल कुछ भी नहीं है और काखाने वाले ने कह दिया हमें नहीं लेना है जगह बस सूख गया आपको क्या करना पड़ेगा जलाना पड़ेगा याने जो लागत का मूल्य था वो तो आपके मथे चढ़ गया आपके रूम लिया ना सावका से लिया बैंक से लिया वो तो रिकवरी ऑफिसर आएगा बंदूक लेकर हमारा रुपया दे दो और दूसरे साल गन्ना लगाने उसके लिए भी पैसे चाहिए दुस्ती चलाना उसके लिए पैसे आपके पास कुछ भी नहीं है आपके पास कुछ भी नहीं क्या करोगे आप क्या करोगे पचास मिली इन रो सल्पा मोक्ष प्राप्ति दूसरा कोई चला नहीं रहेगा दुण वही हो रहा है हिंदुस्तान में है। वही हो रहा है वही हो रहा है आत्महत्या कैसे बढ़ रही है वही है वही हो रहा है साथियों लेकिन अगर आप मेरी विधि से आठ फीट पर गन्ना लगा लगाते कितने फीट पर आठ फिट पर बीच में लोबिया लेते मिर्च लेते अगर भी लेते मूंग्रद भी लेते वहां अपना बैंगन भी लेंगे भी लेंगे और साथ में हल्दी भी लेंगे अदर भी लेंगे गन्ने को पानी नहीं देंगे गन्ने को कुछ भी नहीं करेंगे पानी केवल दस प्रतिशत किसको देंगे सौ फसलों को देंगे रासायनिक खाद नहीं गोबर का खाद नहीं कंपोस्ट नहीं हर्मी कम्पोस्ट नहीं कीटनाशक दवा नहीं कुछ भी खरीद कर नहीं डालना है केवल गन्ना जुआमूल डालना है बस जुआ का छिड़काव करना है अगर गन्ना आपका नही लेके गए तो आपको इंतर आंतर फसल स फसलों से कितना पैसा मिल गया हा? बहुत सारा बहुत सारा पैसा मिल गया ना लेके जाए मैं गुड़ बनाऊंगा और साठ रुपए बेचूंगा लेकिन तेरे कारखाने पर गन्ना नहीं लो आत्महत्या करना पड़ेगा इसका मतलब है इसका मतलब है जीरो बजट चाहिए हमें क्या चाहिए बजट मुख्य फसल का लागत का मूल्य आंतर्वर्ती फसलों से निकाल लेना और मुख्य फसल बोनस के ऊपर में लेना जीरो बजट क्या खर्चा आएगा मजदूरी पानी का बिल बिजली का बिल कितना सात हजार रूपये लेकिन ये आंतरिक फसल के पैसे कितने मिलते हैं बयालीस हजार और गन्ना खड़ा है 50 टन 60 टन गन्ना खड़ा है उसके पैसे अलग हो होते साथियों इसका मतलब है मुख्य फसल का लागत का मूल्य आंतवर्ती से निकाल लेना और मुख्य फसल बोनस के रूप में लेना दूसरा है न थिंग टू बी परचेज फ्रॉम द मार्केट नन ऑफ द इनपुट्स विल बी परचेज फ्रॉम द मार्केट इसका मतलब है कि कोई भी संसाधन बाजार से खरीदना नहीं है क्योंकि गांव का पैसा शहर शहर का पैसा विदेश देश का पैसा विदेश हमें नहीं करना है नहीं करना है आज तक हिंदुस्तान को लूटा गया हजारों सालों से वही आ रहा है अब इसके बाद यह नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहना चाहिए और विदेशों का पैसा भी हिंदुस्तान में आना चाहिए आना चाहिए तब कहीं महासत्ता बनेगा हमें महासत्ता नहीं चाहिए हम विश्वगुरु बनना चाहते हिंदुस्तान को साथियों इसका मतलब है बाजार से कुछ भी खरीदना आवश्यकता नहीं है जीरो बजट खेती में अगर आपके पास एक देसी गाय है तो तीस एकड़ की खेती आप कर सकते हैं कितने तीस एकड़ तीस एकड़ माने कितना बीघा 180 सौ अस्सी बीघा एक सौ बीघा एक बीघा अलग अलग बीघे हैं अलग अलग है एक बीघा हो ना नहीं ये बीघा सारा झमेला बना देगा वो झगड़े लगा देगा किसानों में ये बीघा नहीं चाहिए एक एकड़ का ठीक है है ना एक एकड़ी बात ठीक है ठीक है छह बीगे का एक है कोई पांच बीगे का है ढाई बीगे का है पाणों दो का है सवा बीगे का है अलग अलग है अलग अलग एक एकड़ ठीक है एक एकड़ ठीक ठीक है तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो भी संसाधन हम निर्माण करने चाहते हैं वो भी बाजार से नहीं खरीदना है साथ में उसको कच्चा माल लगेगा वो भी बाजार से नहीं खरीदना है एक देशी गाय तो 30 सकड़ की खेती कर सकते हैं। आपको कुछ भी खरीदकर नहीं डालना है गोबर का खाद भी नहीं है कंपोस्ट नहीं डालना है फर्मी कम्पोस्ट नहीं रासायनिक खाद नहीं कीटनाशक दवा नहीं और बागवानी में और गन्ने में जोताई भी नहीं कल्टिवेशन भी नहीं लागत का शून्य कुछ भी लाना है यानी जो भी कच्चा माल लगेगा वो बाजार से नहीं खरीदना है एक गाय काफी है एक गाय अगर किसी के पास वो देसी गाय नहीं है तो उसको खरीदना ही पड़ेगा नहीं तो चोरी कर लाना है, पड़ेगा आप तय करिए लेकिन गाय तो आपने देना ही पड़ेगा और हाँ चोरी करना है तो कर सकते हैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं होगी इसका भी बंदोबस्त हम कर देंगे तो साथियों सरकार के साथ भी चर्चा हो गई है केंद्रीय कृषि राधा राधामोहन के साथ चर्चा हुई है माननीय उमा भारती जी के साथ भी चर्चा हुई है उनके घर तो तीन घंटे मीटिंग हुई अंत में बोली कि जो मैं ढूंढना चाहती थी अभी मुझे मिल गया चर्चा में एक बात सामने आई कि देशी गाय को बढ़ाना चाहते हैं और हर किसान को देशी गाय देना चाहते हैं ये बहुत अच्छी बात मालूम पड़ी तो उनका हम स्वागत करेंगे सरकार का इसका मतलब है गाय कोई समस्या नहीं होगी और आठ करोड़ गाय है हमारे पास मेरी विधि से अगर पूरी भूमि में खेती की जाते है तो केवल साढ़े करोड़ गाय चाहिए चार करोड़ चाहिए यानी आवश्यकता से दुगुनी गाय हमारे पास तो गाय समस्या नहीं। और जो भी संसाधन हम निर्माण करेंगे वो जीव जमीन पानी पर्यावरण का विनाश करने वाले नहीं होना चाहिए जैसे कंपोस्ट है विनाश करता है है ना फोरवी कंपोस्ट क्या करता है विनाश करता है तो ऐसे संसाधन नहीं चाहिए ऐसे संसाधन नहीं चाहिए इस तरह लागत का मूल्य अंत सहभ से निकाल लेना और मुख्य फसल मुनाफे के रूप में लेना है जरूर जरूर समझ में आ गया सबको आ गया किसको नहीं आया कोई है जिसको नहीं आया लिखे आध्यात्मिक खेती माने क्या हमारी फसलों के या पेड़ पौधों के वृद्धि के लिए बढ़ने के लिए क्या बोलते हैं आप वृद्धि बोलते हैं ना हाँ वृद्धि के लिए और इच्छित उपज मिलने के लिए जो हमें चाहिए वो इच्छित उपज मिलने के लिए जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है जैसे यूरिया फास्फेट, पोटैश माइक्रोन डिट्रेंट पानी छिड़काव उन सारे संसाधनों की आपूर्ति आपूर्ति की बोलते हैं आप उपलब्धता बोलते हैं आपूर्ति मानव नहीं करेगा हम नहीं करेंगे सरकार भी नहीं करेगी केवल ईश्वर करेगा इसको कहते हैं आध्यात्मिक व्हाट आर द इनपुट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लान बॉडी विल नॉट बी सप्लाइड बाय द ह्यूमन बींग ओनली विल बी सप्लाइड बाय द गॉड दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल फार्मिंग अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं कि बीच बीच में हमारे यहां बहुत अच्छे युवा आए हैं जो आई टी इंजीनियर हैं पढ़े लिखे हैं उनको दिक्कत होगी इसलिए मैं बीच बीच में गति जी ले रहा हूं तो हमारी परिभाषा क्या है कि पेड़ पौधों के हमारी फसल की रुद्धि के लिए है ना और इच्छित उत्पादन मिलने के लिए जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है जैसे नाइट्रोजन है फोस्फेट है पोटैश है माइक्रोन्यूट्रंट है छिड़काव है सिंचाई है जोताई है इस सारी संसाधनों की आपूर्ति हम नहीं करेंगे कौन करेगा ईश्वर करेगा उसको कहते आद्य खेती आपके मन में सवाल होगा ये कैसे संभव है ये कैसे संभव है क्या मूर्ख बना रहे हो हमें अरे ये क्या बात है जोता ईश्वर करेगा वो गोबर का खाद भी ईश्वर डालेगा यूरिया फास्टफेड प्रोटेक्स भी वो भी डालेगा दवाओं का छिड़काव भी वो करेगा और ये सिंचाई भी वो करेगा तो हम क्या करेंगे हम राजनीति करेंगे क्या करेंगे राजनीति करेंगे आपके मन में बहुत बड़ा सवाल है क्यों पैदा हुआ क्योंकि क्योंकि आप श्रद्धावान नहीं है आप श्रद्धावान नहीं है आध्यात्मिक नहीं है पाखंडीय नास्तिक ही इसलिए विचार तो आए नहीं तो आई सकता आ नहीं सकता संभव नहीं है ईश्वर के व्यवस्था में जिसकी श्रद्धा नहीं वो श्रद्धावान कैसे हो सकता है श्रद्धावन कैसे हो सकता है मैं उदाहरण दूंगा मैंने सुबह बताया था पूजा पाठ आध्यात्म नहीं है पूजा पाठ हमारे मन की शांति के लिए किए संस्कार है क्या है वो संस्कार है अच्छे संस्कार है गलत नहीं है अच्छे संस्कार है करना चाहिए संस्कार है मन अशांत है शांत करने के लिए वो आवश्यक है लेकिन साथियों प्रकृति के माध्यम से ईश्वर से जोड़ना ही आध्यात्म है प्रकृति ईश्वर का संविधान है मैंने सुबह कहा था जो भी प्रकृति में स्थित है ईश्वर का आदेश है। आप घने जंगल में जाइए प्रकृति है वो आम का विशाल कायपेड इमली का विशाल कायपेड जामुन का विशाल कायपेड़ अनगिनत फलों से लदा हुआ बिना मानवीय सहायता बिना मानवीय स्तित्व खड़वाए इमली के नीचे खड़े होकर इमली के वृक्ष को कितनी इमलियां लगी है माप कर दिखाइए मैं 10 लाख रुपए बख्शी दूंगा संभव है संभव है असंभव असंख्य जंगल के किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी तत्व तो, तो, पत्ता तोड़े दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करे आपको नाइट्रोजन की कमी नहीं मिलेगी फॉस्फेट की कमी नहीं मिलेगी पोटेशियम की कमी नहीं मिलेगी माइक्रो की कमी नहीं मिलेगी इसका मतलब है यूरिया नाइट्रोजन मिल गया फास्फेट मिल गया पोटैश मिल गया सूक्ष्म खाद्य तत्व मिल गए किसने दिए आप जाते हैं रात को 12 बजे यूरिया डालते हो जंगल में नहीं इसका मतलब है किसने दिए ईश्वरी ईश्वरी आपके खेत में आप जोताई करते हो ट्रैक्टर से वो भस्मासु ट्रैक्टर अगस्त महीने में इतनी जोताई करने के बावजूद अगस्त महीने में आपका हल भांगड़ा डांस करता है अंदर नहीं घुसता सही बात है इतनी भूमि कठिन जंगल का एक एक जंगल आप उंगलियों से खोदोगे पूरा जंगल खो सकोगे इत की नरम जोताई के बिना तो नरम पना नहीं आता मृदु नहीं होती जोताई हो गई है जोताई हो गई है किसने की ईश्वर ने की ईश्वर की व्यवस्था है कौन से बाद में बताएंगे आप इतने इंडो सलपान छिड़कते हो कीटनाशक दवा छिड़को तो, तो भी बीमारी आती है तो भी कीट आते हैं फल टेढ़े मडे होते हैं फलों को दोष पैदा होता है बेदाग नहीं होते जंगल के फल देखिए बेदाग है कोई कीट नहीं कोई बीमार नहीं दवा छिड़कने के सिवाय हो ही नहीं सकता इसका मतलब एक छिड़काव हो गया किसने किया निशुल्क बरगाल आता है लगातार तीन साल बारिश नहीं आपके पेड़ सूखते हैं खेत के फल के पेड़ सूखते हैं लेकिन जंगल का पेड़ कभी सूखा है अकाल ने खेतों के मेड़ का पौधा कभी सुखा है नहीं सुखा इसका मतलब है इसका मतलब है वहां पानी मिल गया मई महीने में दोपहर को दो बजे हरे भरे वृक्ष विशाल काय खड़े हैं कड़ी धूप में अड़तालीस डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में पानी कहीं भी नहीं है सारे स्त्रोत सूख गए हैं कहीं भी पानी नहीं है लेकिन हरे भरे किसने पानी दिया आपके खेत के तो सुख गए वहां क्यों नहीं है इसका मतलब पानी का प्रबंध हो गया किसने किया, किया। इसका मतलब है ईश्वर की खुद की स्वयं विकासी स्वयं पोषी स्वयं पूर्ण व्यवस्था है ईश्वर ने मानव को कोई भूमिका नहीं दी पौधों के वृद्धि के में ईश्वर की भूमिका नहीं है मानव की भूमिका नहीं है यह केवल ईश्वर का निदान है निदान जंगल में आप कहा हो पौधे बढ़ रहे अंगेल फल दे रहे हैं मानव के बिना मानव की भूमिका कहाँ है ये तो हमारा कोरा अहंकार है कि मैं खेती करता हूं मैं बढ़ाता हूं मैं उपज लेता हूं ये कोरा अहंकार है कोहरा अहंकार ख्याल दिमाग में से अंकार निकाल लीजिए यू आर नॉट क्रिएटर आप निर्माता नहीं हो आप निर्माण नहीं कर सकते बिकॉज द गॉड है आपको निर्मित क्षमता ईश्वर ने नहीं दी है साथियों वो व्यवस्था क्या है इसको समझना है बजट खेती को मैंने एक ही काम किया जंगल का छह साल तक अभ्यास किया बारह साल तक मेरे खेत में परीक्षण किए और वही व्यवस्था जंगल से उठाई और आपके खेत में लाकर डाल दी उसका नाम क्या दिया झीरो बजट आध्यात्मिक वही उसकी व्यवस्था है मेरी नहीं मैं तो डाकिया हूं उसने दिया आपको सौपड़ा जीरो बजट आध्यात्मिक व्यवस्था क्या है अब हम देखेंगे यहां तक समझ में आ गए समझ आ गए ठीक ठीक पानी है आपको विषय समझ में आ रहा है क्या ऊपर जा रहा है कि अंदर घुस रहा है घुस रहा है ऊपर से नहीं भाग रहा है ठीक